जपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक पांच सिर्फ सुनो जप जी साहेब इको अंकार सतना कर्ता पुरख निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच हैच नुशी पी सच अंत ना सिफ्ती कह ना अंत अंतना अंत न कर ना अंत अंत ना वेखण सुन ना अंत अंत ना जा पै मन मंत अंत ना जा पै कीता आकार अंत ना जा पै पारावार अंत कारण के बिललाहे अंत न पाए जाहे एह अंत न जाने कोय बहुता कही है, बहुता ऊचा थाओ उचे ऊपर ऊंचा ना एवड ऊचा हो वै ए, तिस ऊंचे को जाने सोय जेवड़ आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दा नानक कहते हैं न उसके कृत्यों का कोई अंत है न उसके दानों का कोई अंत है और उसके मन के रहस्यों का भी अंत जाना नहीं जा सकता उसके किए हुए सृष्टि प्रसार का कोई अंत नहीं उसके ओर छोर का अंत नहीं उसका अंत जानने के लिए कितने बिल्लाते हैं तो भी उसका अंत नहीं पाया जाता कोई भी उसका अंत नहीं जानता जितना अधिक उसको कहिए उतना ही अधिक वह होता जाता है वह साहब महान है और उसका स्थान ऊंचा है उससे भी ऊंचा उसका नाम है ये जरा कठिन लगेगा समझने में उससे भी ऊंचा उसका नाम है नाम कैसे उससे उस ऊंचा उस होगा हमारे लिए यात्रियों के लिए उसका नाम उससे ऊंचा है क्योंकि उसके नाम के द्वारा ही हम उस तक पहुंचेंगे नाम छूट जाए तो उस तक पहुंचने का रास्ता टूट गया सेतु गिर गया तो हमारे लिए तो उसका नाम ही उससे महान है यात्रा पथ मंजिल से महत्वपूर्ण है क्योंकि यात्रा पथ के बिना मंजिल तक पहुंचना असंभव है इसलिए नानक कहते हैं कि उसका एक नाम जो जान लेता है उसे कुंजी मिल गई कुंजी महल से भी बड़ी है। कुंजी महल में छिपी संपदा से ज्यादा मूल्यवान है ऐसे तो दिखाई पड़ती लोहे का टुकड़ा लेकिन वही लोहे का टुकड़ा अनंत खजानों को खोलेगा उसका नाम जिसको नानक ओंकार कहते हैं वही कुंजी है। उस कुंजी से उसका द्वार खोलेगा और अगर ओंकार की सूरत ही तुम्हारे भीतर बैठने लगी तो वो कुंजी तुम अपने भी तरह ढाल लोगे वो कुंजी कुछ ऐसी नहीं है कि कोई तुम्हें दे दे वो तुम्हें ढालनी पड़ेगी तुम्हें ही वो कुंजी बन जाना पड़ेगा तुम्हें धीरे धीरे ओंकार की ध्वनि में गूंजते गूंजते कुंजी बन जाओगे तुम्हें ही वो क्षमता प्रकट हो जाएगी उसके द्वार को तुम खोल लो मनुष्य की दो अवस्थाएं एक अवस्था है विचार की और एक अवस्था है निर्विचार की विचार की अवस्था में तुम हो जहां मन में तूफान चलते ही रहते हैं मन का आकाश सदा बदलियों से भरा रहता उ अनंत विचार एक भीड़ मन में लगी रहती एक बाजार भरा हुआ है ये विक्षिप्त जैसी दशा है एक दूसरी अवस्था है निर्विचार जहां बाजार खाली हो गया दुकानें बंद हो गईं, विचार जा चुके हाट उजड़ गई सन्नाटा हो गया चुप्पी हो गई जब तक तुम विचार से भरे हो तब तक तुम संसार से जुड़े रहोगे जैसे ही तुम निर्विचार हुए कि तुम परमात्मा से जुड़ गए तुम खाली हुए कि द्वार खुला तो विचार से निर्विचार तक जाने की जो कुंजी है वो उसका नाम है ओंकार की धुन तुम्हारे भीतर समाचा है पहले तो ओंकार का जप सुबह उठाए या रात कभी एकांत अंधेरे में बैठ गए अपने कमरे में और जोर से ओंकार का उच्चार किया कि तुम्हारे चानों तरफ ओंकार की धुन गूंजने लगे और ओंकार का बड़ा मधुर संगीत है क्योंकि वो अनंत का संगीत है ओंकार कोई मनुष्य निर्मित ध्वनि नहीं वो अस्तित्व में गूंजती हुई लयबद्धता है तुम जैसे ही ओंकार की धुन जोर से करोगे तुम्हारे चानों तरफ तुम्हारे रोए रोए पर उसकी छाप अंकित होने लगेगी ये जाप की स्थिति है जप फिर धीरे धीरे ओंट बंद कर लेना और जिस तरह बाहर गुंजा रहे थे ओंकार को वैसे ही भीतर गुंजाना तब ओठ बंद रहेंगे जीप शांत रहेगी कंठ चुप रहेगा सिर्फ मन में ही गूंज होगी ये जाप और अजाप के बीच की मध्य कड़ी ये गूंज भीतर बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो धीरे दीर धीरे तुम इस गूंज को करना भी और सुनना भी दो काम करना भीतर ओंकार की गूंज भी करना और सुनना भी कि यह गूंज हो रही फिर धीरे धीरे करने को छोड़ते जाना और सुनने को बढ़ाते जाना और एक ऐसी घड़ी आती है जब करना तुम बंद कर देते हो और गूंज अपने से होती तुम सिर्फ सुनते हो तब अजपा जाप शुरू हो गया और जब गूंज अपने से होती तब असली ओंकार प्रकट हुआ अब ये तुम नहीं कर रहे हो अब ये तुम्हारे होने में से ही प्रकट हो रही अब ये तुम्हारे जीवन के भीतर बहते हुए झरने का नाद है और जिस दिन तुम इसे सुन लोगे फिर तुम इसे 24 घंटे सुन सकते हो क्योंकि ये तो हो ही रहा है इसे करने की जरूरत नहीं है तुम जब भी जरा भीतर आंख बंद करोगे वहां ये नाच सुनाई पड़ने लगेगा जब भी चिंता पकड़े तनाव पकड़े बेचैनी हो क्रोध आए तो आंख बंद करके जरा इस नाद को सुन लेना एक नाद की भनक क्रोध तिरोहित हो जाएगा नाद का जरा सा बोध ग्रहण समाप्त हो जाएगी नाद का जरा सा स्मरण और तुम पाओगे चित्त जो तुम्हें बेचैन किए था तत्क्षण हट गया ये ऐसे ही हो जाता है जैसे अंधेरा घर में भरा हो और तुम टॉर्च का बटन दबाओ प्रकाश हो जाता अंधेरा खो जाता ऐसे ही भीतर के नाद को तुम सुनो क्षण भर को भी सुन लो तो बाहर का जो भी अंधकार था उसी वक्त टूट जाता है इसलिए तो नानक इतना जोर देते हैं एक ओंकार सतनाम सारी साधना उनके इस वास्तविक ओंकार के नाद को पालने की इसी को उन्होंने शब्द कहा इसी को वो नाम कहते हैं और नानक कहते हैं तुझसे भी बड़ा तेरा नाम तू अंतन है तू विराट है तुझसे भी बड़ा तेरा नाम क्योंकि हमारे लिए तो नाम का सहारा है नाम से ही हम तुझसे जुड़ेंगे तू तु है भी हमें पता नहीं नाम से ही हमें तेरी खबर आएगी नाम से ही हम धीरे धीरे तेरी तरफ खींचेंगे और एक ऐसी घड़ी आती जब नाद अपने आप गूंजता है तो तुम खींच लिए जाते हो परमात्मा की तरफ वैज्ञानिक कहते हैं एक ऊर्जा जिसका नाम ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण हम जमीन पे इसीलिए हैं कि जमीन हमको खींचे हुए है अगर जमीन हमें छोड़ दे हम आकाश में खो जाएं जमीन हमें अपनी तरफ खींचे है इसलिए तो पत्थर को हम फेंकते हैं वो वापस जमीन पर तो गिर जाता है जमीन उसे खींच रही हर चीज को जमीन खींचे हुए इसका नाम ग्रेविटेशन इस युग में एक बहुत महत्वपूर्ण महिला हुई सिमोन वेल उसने कहा कि जिस तरह ग्रेविटेशन है इसी तरह एक और शक्ति है उसका नाम है ग्रेस उसने बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी ग्रेस एंड ग्रेविटेशन ना तो ग्रेविटेशन दिखाई पड़ता जमीन का गुरुत्वाकर्षण दिखाई तो पड़ता नहीं लेकिन फिर भी खींचे हुए अभी वैज्ञानिक चिंतित हो रहे हैं क्योंकि कल ही अखबारों में खबर थी कि गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा है बहुत छोटी मात्रा में कम हो रहा है लेकिन कम हो रहा है और अगर कम होता गया तो जमीन बिखर जाएगी क्योंकि जमीन उसी शक्ति की वजह से चीजों को पकड़े हुए है वृक्ष जमीन में गड़े हैं आदमी जमीन पर चल रहा है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं जानवर चल रहे हैं वो सब गुरुत्वाकर्षण से जमीन का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाए चुंबक उसकी कम हो जाए सब चीजें बिखर जाएंगी अनंत में खो जाएंगी पर गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं पड़ता जो जमीन से बांधे हुए सिमन वेल ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ठीक ऐसे ही ग्रेस भी दिखाई नहीं पड़ती ग्रेस जिसको नानक प्रसाद कहते उसकी अनुकंपा कहते जमीन हमें बांधे हुए है नीचे की तरफ वो हमें बांधे हुए हैं ऊपर की तरफ जैसे ही जैसे तुम्हारे भीतर ओंकार का नाद बढ़ता है वैसे वैसे जमीन की कशिश कम होती जाती और उसकी कशिश बढ़ती जाती एक ऐसी घड़ी आती है कि तुम बिल्कुल निर्भर हो जाते हो इसलिए तो योगियों को बहुत बार ऐसा अनुभव होता है यहां मेरे पास जो लोग गहरा ध्यान कर रहे हैं उनमें से अनेकों को अनुभव हुआ है कि अचानक ध्यान करते करते उन्हें लगा कि वो जमीन से उठ गए बाहर से दिखाई भी नहीं पड़ता किसी को कि वो उठ गए हैं वो भी आंख खोल कर देखते हैं तो उठे नहीं है अपनी जगह पे बैठे हैं लेकिन आंख बंद करते हैं वो भीतर लगता है कि जमीन से उठे वो भ्रांति नहीं है जैसे ही चित्त निर्भर हो जाता है उसकी ध्वनि गूंजती वैसे ही वेटलेसनेस का अनुभव होता है तुम्हारा ये शरीर तो जमीन पर ही बना रहता है लेकिन तुम्हारा भीतर का शरीर जमीन से हट जाता ऊपर उठ जाता और अगर ये यात्रा जारी रहे तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे दो शरीर हो गए एक शरीर जमीन पर बैठा है दूसरा शरीर ऊपर उठ गया और नीचे जमीन पर बैठे शरीर को देख रहा है उन दोनों के बीच एक पतला सा धागा प्रकाश का है जो जोड़े हुए इसलिए ध्यान रखना अगर कोई भी ओंकार का प्रयोग कर रहा हो वो ध्यान में बैठा हो तो उसे चौंका के मत हिलाना उसे कभी धक्का दे के मत उठाना क्योंकि उससे कभी भी खतरे हो सकते हैं अगर उसके दोनों शरीरों के बीच फासला हो उस समय सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर थोड़े अलग हो गए हों और भीतर का शरीर ऊपर उठ गया हो और तुम धक्के दे दो तो उन दोनों का संतुलन सदा के लिए बिगड़ जाएगा उन दोनों के बीच जो तालमेल है वो सदा के लिए अस्त व्यस्त हो जाएगा वो तालमेल बहुत सूक्ष्म है ठीक ध्यान की अवस्था में व्यक्ति इस शरीर के बाहर निकलता है फिर वापस लौट आता है और जब तुम इस कला में पूरे पारंगत हो जाते हो कि कैसे बाहर निकलें, कैसे भीतर आ जाएं, तुम जान गए कि कैसे परमात्मा में प्रवेश करें कैसे वापिस लौट आए तब इस संसार और परमात्मा में कोई विरोध नहीं रह जाता तुम रहो इस शरीर में पर उसकी सुरती बनी रहती मन का धागा वहां जुड़ा रहता है नानक कहते हैं उसका नाम उससे भी महान जितना बड़ा वह है वह आप ही अपने को जान सकता है यदि कोई उतना ऊंचा हो तो वह उस ऊंचे को जान सकता है नानक कहते हैं जिस पर उसकी कृपा दृष्टि होती उसी पर उसकी दैन उसका दान उतरता है